श्री राम कृष्ण वचनामृत परीक्षे साठ नौ दिसंबर अठारह दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भक्त योग समाधि तत्व और महाप्रभु की अवस्थाएं हठ योग और राजयोग 9 दिसंबर अठारह रविवार अगहन शुक्ला दशमी दिन के दो बजे होंगे श्री राम अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए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 अर्धबाह्य दशा तब कारण शरीर में कारणानंद में चला जाता था अंतर दशा तब महाकारण में मीन हो जाता था वेदांत के पंच के साथ इसका यथार्थ मेल है स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश महाकारण पंचकोशों से परे है महाकारण में जब मन लीन होता था तब वे समाधि मग्न हो जाते थे इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड़ समाधि है चैतन्य देव को जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम संकीर्तन करते थे बाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे अंतर दशा में समाधिस्थ हो जाते थे मास्टर स्वगत क्या श्री रामकृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्थाओं की और ही संकेत कर रहे हैं चैतन्य देव की भी ऐसी ही अवस्थाएं होती थी श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य भक्ति के अवतार थे वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए थे उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया फिर हठ योग की कोई आवश्यकता नहीं एक भक्त जी हठ योग कैसा है श्री कृष्ण, हठ योग में शरीर की ओर मन ज्यादा देना पड़ता है अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है लिंग के द्वारा दूध पी दूध घी खींचता रहता है जिहा सिद्धि का अभ्यास करता है आसन साध कर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है ये सब कार्य वायु के हैं तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीभ घुसेड़ दी थी बस उसका शरीर स्थिर हो गया लोगों ने सोचा यह मर गया कितने ही वर्ष वह कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा